ओ गुरुर्ब्रह्म गुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्मी श्रीगुरवी नमः ओम शांति शांति ओम <coughs> अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के उनतालीसवें श्लोक तक विचार किया तो उनतालीसवें श्लोक में ये बता दिया शुद्ध बुद्धि वाला जो साधक शुद्ध एवं शांत एकाग्र चित्त से आत्मा में ही कल्पित संपूर्ण जगत को विलय करे और चिंतन करे आत्मा की कुछ को बता आत्मन्वाखिल दृश्यम प्रविलाप्याधिया सुधि करके बता दी आगे चालीसवें श्लोक में नाम रूप वर्ण आदि सभी को त्याग करके चिदानंद स्वरूप में ही अवस्थित हो जाता है जो जिज्ञासु उसको बताने जा रहे चालीसवें श्लोक में नाम वर्णादिक परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणते परमात्त परमा बोलते तत्व को जानने वाला त्रिकाल सत्यत्व वही परमार्थ है उस परमार्थ तत्व को जानने वाला तो ब्रह्मज्ञानी को बोलते परमार्थवित सर्व सभी नाम वर्णादिकम विहा सभी नाम है रूप है वर्ण है सभी को त्याग करके छोड़ करके क्या करेगा परिपूर्ण चिदानंद परिपूर्णचिदानंदस्वरूपेण अवतिष्ठ सारे को उपाधि को हटाने के बाद जो परिपूर्ण है चिदानंद स्वरूप से अवस्थित हो जाता है उपाधि रहित हो जाता है अर्थात चैतन्य रूप में स्थित रहता है ये बता दिया। कान का तात्पर्य है अद्वय परमात्मा ही पारमार्थिक वस्तु है बस अद्वैया परमात्मा ही और कोई नहीं हो सकता बाकी कुछ व्यावहारिक होगा प्रातिभाषिक होगा अन्य होगा पारमार्थिक तो अद्वैया परमात्मा ही उससे भिन्न जीव और जगत दोनों आविद्यक है उसी परमात्मा में जीवत्व और प्रपंचत्व आया है आविद्य को लेकर जीव जगत भेद काल्पनिक है यतार्थ नहीं अच्छा यथार्थ हो तो तो सुषुप्ति में होना चाहिए इसलिए सुषुप्ति में नहीं अतः ये काल्पनिक परमार्थ वस्तु तो परमात्मा ही उस अतिरिक्त कोई होगा नहीं ऐसा साक्षात्कार जिसे हो चुका है अर्थात अनुभव होने लगा है बिल्कुल अनुभव हो गया उसे परमार्थवित्त कहते हैं अर्थात अद्वितीय परमात्मा एक है उसमें भेद नहीं है वही मैं हूं इस प्रकार जानने वाले को कहते परमार्थवित्त उस परमार्थ तत्वदर्शी यथार्थ ज्ञानी तो उस परमार्थ तत्वदर्शीयता तो जाने का नील पीतादि जो रूप है और ब्राह्मणत्व आदि क्षेत्रीय आदि ये जो वर्ण है तथा ब्रह्मचर्य आदि जो आश्रम है इन देह धर्म में सत्यत्व का आग्रह नहीं रहता है इन सारे धर्म में देह का धर्म है उपाधि का धर्म है इनमें सत्य तो बुद्ध नहीं रहता है क्योंकि जानते हैं नाम वर्ण रूप सब सल्पित है, है इसलिए उसको आग्रह नहीं रहता है अतः इनमें आहंत ममता का परित्याग कर क्योंकि अहंता और ममता यही प्रतिबंधक हैं इनको परित्याग कर परिपूर्ण चिदानंद रूप से सदहा अवस्थित रहता है कहने का मतलब अपना स्वरूप में स्थित रहता है उसका स्वभाव ही बन जाता है वो क्योंकि वो स्वभाव है ही उपाधि के कारण भूल गया जैसा चंदन का स्वभाव सुगंध है जल में पड़े पड़े ऊपर काई जम जाती है काई को हटा दीजिए दोबारा सुगंध आ जाएगा वैसा स्वभाव है वह स्वभाव से परिपूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद भाव में स्थित रहता है भेद रूप से नहीं अभेद वही मैं हूं इस अभिन्न रूप में स्थित होता है इसलिए उस अभेद रूप में स्थित होने के लिए पहले उपाधियों को आपको हटाना पड़ेगा उपाधि हटाएंगे आप विचार के द्वारा विचार तो करेंगे मन से केवल मन से विचार नहीं होगा इसलिए पीछे बताया था शुद्ध मन हो पवित्र हो निर्मल हो उस मन से कर सक अतः मन को शुद्ध करने के लिए मन को पवित्र करने के लिए तो साधना साधनादि अवश्य है इसलिए गीता में भी देखे अमानित्व अदम्बित्व बता दिया इन साधनों के द्वारा मल विक्षेप निवृत्त होने के बाद अवशिष्ट जो आवरण है वो भी निवृत्त होगा तभी जाके वो जो पूर्ण सच्चिदानंद का वो अनुभव करेगा तो अनुभव स्वरूप होगा बाकी जो वर्ण है आश्रम है जो भी धर्म है समस्त औपादिक है कुछ स्थूलोपाधि के धर्म है अतः स्थूल शरीर का कुछ सूक्ष्म शरीर का कुछ कारण शरीर का है और कुछ बाह्य पदार्थों से आरोप किया इसलिए इन्हीं को लेकर अहंता ममता हो जाता है मेरा मई तो ये अहंता ममता जब तक है तब तक आप उस अद्वितीय सचिदानंद परमात्मा में स्थित नहीं होगा इसलिए ये जो उपाधि से आया है अहंत महमतादि इन उपाधि को पहले बात कर दीजिए तो बाद होने के बाद जो जीव ईश्वर जगतादि भेदता ये उपाधि कृत है और सब समाप्त हो जाएगा केवल पर ब्रह्म परमात्मा ही रहेगा क्योंकि स्तुति भी बता रही एकमेवा द्वितीयम एक ही है वो सजातिया विजातिया भेदादि शर्य तो है ही नहीं वो तो जादूगार के समान मायावी के समान उपाधि को लेकर अनाकदिक रहे इसलिए श्वेता श्वेतर में बताया तुम पुमान तुम श्री तुम बालो तुम ही पुरुष हो तुम ही स्त्री हो, हो तुम ही बालक हो तुम ही वृद्ध होकर दंड के दंड पकड़ के चलते हो कहने का मतलब है ये सारे उपाधि है उसमें एक चैतन्य संचरण होके काम कर रहे जैसा एक ही बिजली अलग अलग में प्रविष्ट होकर अलग अलग कार्य कर रहे क्या वहाँ बिजली भेद है क्या ये देखेंगे यहाँ कोई हमारा बिजली भिन्न है यहाँ ज़्यादा प्रकाश है यहाँ बहुत कम है इसमें भिन्न हो गई अरे ये भिन्नता है आपने लगाया हुआ जो साधन है व्यक्त करने का जो बल्ब है उसको लेकर सौ वोल्टेज है ज्यादा प्रकाश दे रहे जीरो वाला कम दे रहे हैं बिजली का क्या दोष है तो ये उपाधि का दोष है वैसे ही ये उपाधि है हमारी सूक्ष्म कारण अथवा पंचकोश इनको लेकर हम मान के बैठे हैं और कुछ कहानी से क्रोध आता है व्यक्ति इतना क्रोध आता है शांत नहीं कर सकता उसके कुछ का कुछ कर बैठ जाता इसलिए विचार करो और विचार करते करते अपना यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न करो इसके लिए यहाँ आत्मबोध का निरूपण कर रहे ओम शांति शांति शांति